भासार्थ जो उषाएं सूर्य किरणों के साथ मिलकर जाती हैं तथा विशेष रूप से प्रकाश को धारण करके अंधकार को नष्ट करती हैं वे आज हमें अन्न देकर कल्याण करने वाली होकर अंधकार को नष्ट करें जलित अग्नि से हम कल्याण की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ हमें आरोग्यप्रद उषा काल प्राप्त हो महान प्रकाश से युक्त अग्नि भी प्रकट हो अश्विनी भी हमारे पास आने के लिए तीव्र गति से जाने में समर्थ रथ में अपने घोड़े को जोतें तेजसी अग्नि से हम सुख की याचना करते हैं भाषार्थ हे सवितृ देव तू आज हमें वरणीय श्रेष्ठ प्रकार का धनाद वितरित कर कारण कि तू श्रेष्ठ धनाधिकों का दाता है मैं धन के उत्पन्न करने वाली स्तुतियों का पठन करता हूं तेजस्वी अग्नि से हम सुख की प्रार्थना करते हैं भाशाव जबकि यज्ञ आदि में देवों के लिए की जाने वाली स्तुतियां हम जानते हैं तो वही मेरी रक्षा करें सूर्य सब उषाओं को प्रकाशित करता हुआ उदय होता है प्रज्वलित अग्नि से हम सुख की याचना करते हैं भाषार्थ आज यज्ञ के लिए कुश बिछाया है इच्छित फल प्राप्त के लिए सोम निचोड़ने के लिए दो पत्थर संयोजित किए गए हैं तब देश रहित प्रेम मूर्ति आदित्यओं से हम अभिष्ट की प्रार्थना करते हैं हे यजमान तू कर्तव्य कर्म अनुष्ठान करता है इसलिए आदित्य तुम्हें सुखी करें तेजस्वी अग्नि से हम अपने कल्याण की याचना करते हैं भाषार्थ हे अग्नि हमारे अत्यंत महान दिव्य यज्ञ अनुष्ठान में देवता एक साथ आमोद करते हैं इस वृद्धिकारक यज्ञ में सप्त होता हूं इंद्र मित्र वरुण भग तथा दूसरे देवों को भी लाकर स्थापित कर यज्ञ में स्थापित सब देवताओं की मैं धनाद के लिए स्तुति करता हूं तेजस्वी अग्नि से मैं कल्याण की याचना करता हूं भाशार्थ हे तेजस्वी आदित्यों जिन्हें हमने आवाहित किया है वे आप लोग सबके कल्याण के लिए यज्ञ में आओ आप सभी मिलकर हमारी स्त्री वृद्धि के लिए हमारे यज्ञ की रक्षा करो भविष्यान को स्नेह पूर्वक स्वीकार करो बृहस्पतित पूजन अश्वद्वये भाग एवं तजलित अग्नि से हम कल्याण की याचना करते हैं भाशार्थ हे आदित्य देवों तुम बहुत अधिक प्रशस्त समृद्ध मानवों की रक्षा में समर्थ जिसकी हम कामना करते हैं वैसे घर हमें दो हम अपने पशु पुत्र पौत्र इनके जीवन तथा कल्याण के लिए प्रजलित अग्नि से प्रार्थना करते हैं भाषार्थ आज सब मरुत देवता तथा सब रुद्राद देव हमारी रक्षा करें संपूर्ण अग्नि प्रजलित हों सभी इंद्राद देव हमारी रक्षा के लिए पधारें हमें सब प्रकार का धन ऐश्वर्य तथा अन्न मिले भाषार्थ हे अभिष्ट देने के लिए त्वरा करने वाले देव युद्ध में जिसकी रक्षा करते हो जिसको शत्रु से बचाते हो तथा जिसको पाप मुक्त करके अभिष्ट संपन्न करते हो तथा जो आपकी रक्षा में भय नहीं जानता ऐसे वे हम आपके लिए ही है शत त्रिनशम सुक्तम भाषार्थ महान ईवन स्वरूपवान प्रातः काल रात्रि द्यावा पृथ्वी वरुण मित्र आर्यमा इंद्र मरुद्गण पर्वत उदक आदित्य द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष तथा स्वर्ग आदि को सादर से बुलाता हूं भासार्थ बुद्धिमान सत्य के अधिष्ठाता द्यावा एवं पृथ्वी हमारी हिंसक पाप से रक्षा करें दुष्ट बुद्धि वाली मृत्यु देवता हमारे ऊपर अधिकार ना करें इसलिए आज हम देवों से असाधारण रक्षा की प्रार्थना करते हैं भासार्थ धनवान सामर्थ्यवान मित्र एवं वरुण की माता अदिति देवी हमें सभी प्रकार के पापों से बचाएं हम अविनाशी संरक्षक तेज प्राप्त करें इसलिए हम देवों से असाधारण रक्षा की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ सोम निचोड़ने के लिए उपयोगी पत्थर निचोड़ने के समय शब्द करते हुए यज्ञ में बाधा उत्पन्न करने वाले राक्षसों को दूर करें दुखदायक स्वप्न मृत्यु देवी तथा सब पिषाचादि शत्रुओं को दूर करें इसी प्रकार निर्विघ्न यज्ञ में हम आदित्य एवं मृतों से सुख प्राप्त करें हम देवों से वह असाधारण रक्षा की आज याचना करते हैं भाषार्थ इंद्र यज्ञ में आकर आसन पर विराजमान हों वाणी एवं पृथ्वी हमें श्रेष्ठ फल देने वाली हों सामो से स्तुत्य अर्चना करें हम जीवन के लिए श्रेष्ठ अभिलषणीय धन प्राप्त करें हम देवों से उस रक्षा की कामना करते हैं भाशार्थ हे अश्विनी देवों हमारा यज्ञ अत्यंत प्रज्वलित अग्नि से संपन्न अहिंसक तथा बिना विघ्न का होकर हमारे अभिष्ट लाभ के लिए सुखप्रद हो ऐसा करो घी से आहूत अग्नि को देवों के प्रति प्रेरित करो आज हम देवों से रक्षा की याचना करते हैं भाशार्थ मैं यज्ञशील पवित्र कारक दर्शनीय तथा सुख के दाता मरुद गणों की स्तुति करता हूं धनों के दाता उनको मैत्री के लिए बुलाता हूं सुख देने वाले यशस्वी अन्न के दाता उन्हें हम धारण करते हैं हम प्रज्वलित अग्नि से उस रक्षा की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ जलों के पालक प्राणियों के आनंद संतोष दाता देवों को तृप्त करने वाले स्तुत्य सुनाम वाले यज्ञ की शोभा और श्रेष्ठ किरणों से युक्त सोम को हम धारण करते हैं उससे हम बल की याचना करते हैं और आज हम देवों से सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ जीवित पुत्रों से युक्त पाप रहित स्वयं जीवित रहते हुए हम उपभोग वस्तुओं से तथा उत्कृष्ट उपासना द्वारा परमेश्वर की सेवा आदि करें सताप परमेश्वर के द्वेषी लोग सब प्रकार के पाप आदि को धारण करें हम देवों से आज श्रेष्ठ रक्षा की याचना करते हैं भाषार्थ हे देवों जो तुम मानवों से यज्ञ पाने के योग्य हो वे तुम हमारी स्तुति को सुनो हम तुमसे जिस अभिष्ट की प्रार्थना करते हैं वह सब जयशील ज्ञान बल तथा धनो एवं पुत्रों से युक्त यश प्रदान करो इसलिए आज हम देवों से रक्षण की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ आज हम श्रेष्ठ व्यापक तथा परांगमुख न होने वाले इंद्राद देवों से महत्वपूर्ण रक्षा की याचना करते हैं जिससे हम धन एवं वीर संतति को प्राप्त करें आज हम देवों से उस उत्तम रक्षा की कामना करते हैं भाषार्थ दैद्यमान महान अग्नि के सुख में हम रहें हम अपराध रहित होकर रहें तथा कल्याण की प्राप्ति के लिए मित्र एवं वरुण के अधीन रहें सवितृ देव के सर्वोत्तम शासन में हम रहें इसलिए आज हम देवों से श्रेष्ठ रक्षा की प्रार्थना करते हैं भाषार्थ जो देव सत्य के ईश्वर सविता मित्र एवं वरुण के व्रत के कार्यों में तत्पर हैं वे तथा पुत्रों से युक्त पशु युक्त ऐश्वर्य ज्ञान पूजनीय और कार्य हमें प्रदान करें भाषार्थ सविता देव जो पश्चिम पूर्व उत्तर तथा दक्षिण में हैं सविता देव हमें सब प्रकार का धन ऐश्वर्य प्रदान करें वह सविता देव हमें दीर्घायु प्रदान करें सप्त त्रिशम सुक्तम भाषार्थ हे पुरोहितों तुम मित्र एवं वरुण को देखने वाले महान तेजस्वी दूर से भी संपूर्ण वस्तुओं को देखने वाले देवों के वंश में उत्पन्न जगत के प्रकाशक तथा आकाश के पुत्र स्वरूप सूर्य को नमस्कार करो उसके सत्य कर्म ज्ञान का सम्मान करो उसकी पूजा करो तथा उसकी स्तुति भी करो भाषार्थ जिसका अवलंबन करके जहां द्यावा पृथ्वी तथा दिन रात उत्पन्न होते हैं वहां संपूर्ण जगत एवं प्राणी विंद्र विश्राम लेते हैं जिसके आश्रय रहते हैं जो चल रहा है वह सत्य वचन मेरी सब प्रकार से रक्षा करे भाषार्थ हे सूर्य जिस समय तू वेगयुक्त घोड़ों से युक्त रथ को जोतने की कामना करता है उस समय वह तुम्हारा प्राचीन दूसरा तेज जो जल में रहता है वह प्रकट होता है तथा उस दूसरे तेज से तू उगता है तब तेरे पास कोई भी पुरातन अंश असुर वा राक्षस नहीं रहता है भाषार्थ हे सूर्य कि तु जिस तेज से अंधकार को दूर करता है, जिस तेज से प्रकाश किरणों से संपूण जगत को प्रकाशित करता है। उस तेज से तु हमसे सारा अन जल के अभाव, अधार-मिकता तित о रोग-व्याध, दुह-चुपन आदि के दुखों को दूर कर। भाशार्थ हे सूर्य, तू प्रेरित होकर शांत स्वभाव से युक्त रहकर सबके व्रत कर्म और संसार के नियम की रक्षा करता है यज्ञ विध्वंसक राक्षसों से रक्षा करता है तथा प्रातः काल के होमों के हव्यों के पास जाता है हे सूर्य देव आज जिस पवित्र नाम से तुम्हारी उपासना स्तुति करते हैं तब हमारे उस यज्ञ कार्य को इंद्रादि देव अनुमत दें भाषा अर्थ द्यावा पृथ्वी जल इंद्र एवं मरुत हमारा वह आवान तथा वह इस्तुति रूप वचन सुनें हम सूर्य की कृपा द्रिष्टि रहते उसका दर्शन करते हुए शून्य दुख भागी न रहें हम दिर्ग जीवी होकर कल्यान में सुखत जीवन प्राप्त कर द्रधा वस्था को प्रा